Iyo, Mugdhams nigad. करण विवशम् गोकुलम् गोकुल शा दर्पण ो वल्ल वल्लभ नर्पण दृश्यु्यंजागत पश्यमिमायया ोभूत यहा्रया यह कुरु प्रबोधसम स्वात्मावा दयाय तस्म शी नम इदीदक्षिणा मुत स्वभामोयम सजनतमशोनाश करलीलाया कृष्ण प्रवल प्रबलपुषारृथुरी विरासीपे बवती सतत हृद अखण्डानं य सदनेलसत सदगुर सदुणाधारम ध्यानगम्य निरंजन अखंड वही भूय अखंडान पदम वई बोय नमो हक्त वत्सल भगवानी सदगुदेव भगवानी वृंदवन विहारी लाली जय जय श्रीराने जय जय श्रीराने जय जय श परमा प्रात अनश्री सलंकृत श्री सद्गुदेव के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदो में कोटिशाह वंदन हमारे जीवन धन गोविंद की कथा के रसस्वादन में जिन सबका चित्र रचा पचा चित्त है ऐसे भक्त वृंदेव मातृशक्ति आप सभी भी हमारे नंदनंदन यशोदानंदन व्रज जन वंदन के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं अपने मोहन की ही अनेकानेक आकृतियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं हमारे जीवन धन मोहन अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों के कल्याण के लिए अपने मिलने का साधन बता रहे हैं कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्मा मई सन्परा अन्य ना माम ध्यान उपासते ये तो सर्वाणी कर्माणी जितने कर्म हम करते हैं या कर्म किए हैं उन सब कर्मों को परमात्मा के चरणों में न्यास कर दे त्याग दे न्यास के दो अर्थ हमारे टीकाकारों ने किया है जो सन्यास शब्द है न्यास माने त्यागना भी होता है और न्यास माने स्थापना भी होता है जैसे आप लोग सुने हो कि यहां शिलान्यास करना है शिलान्यास माने पत्थर की स्थापना करनी है सिल की स्थापना करनी है तो जो भी हम कर्म करते हैं जीवन जब तक है तब तक बिना किए हम रह नहीं सकेंगे कुछ न कुछ जीवन में कर्म जरूर बनेगा स्वभाव के कारण तो आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें इन सभी कर्मों का संन्यास त्याग अर्थ में ले या स्थापना अर्थ में लें मानो भगवान के चरणों में सबका सन्यास कर दे सन्यास का अभिप्राय सम्यक न्यास ही है सम्यक प्रकार का न्यास अभिप्राय यह है कर्म करने के बाद फलासा जीवन में न हो जो जो हम कर्म कर रहे हैं वह भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया ऐसे जीवन यदि बीतता है और इतना ही नहीं मत पराहा मत पराकर मेरे परायण हो करके अच्छा कवि एकांत में बैठ करके या चिंतन कीजिएगा कि हमारा जीवन किसके परायण चल रहा है पैसा के पाएण चल रहा है कि बेटा के परायण चल रहा है कि नौकर के परायण चल रहा है चिंतन कीजिएगा इसको यदि संसार में हम लोग सुख की कामना रखते हैं तो सुख पाने का साधन यही है कि संपूर्ण कर्मों को हम कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दें और उनके परायण हो जाएं, उनके परायण का अभिप्राय जैसे वो रखना चाहें वैसे हम रहने के लिए तैयार हो जाएं। जाए जैसे उनकी रहने की रखने की इच्छा हो और अन्य नैव योगे भगवान इस अनन्न्य योग के द्वारा अनन्न्य योग का अभिप्राय परमात्मा के अलावा किसी के महाराज प्रति दूसरा भाव ना हो इसके दो तीन अर्थ हमारे संत लोग करते हैं सर्वत्र परमात्मा ही है उसके अलावा दूसरा कोई नहीं एक अर्थ और दूसरा अर्थ इसका यह है कि परमात्मा ही हमारा है और हम परमात्मे, परमात्मा के हैं। परमात्मा के अतिरिक्त भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा नहीं है न अन्य परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा हमारा कोई नहीं है हमारा सुख देने वाला परमात्मा दुख देने वाला परमात्मा जैसे वो रख रहा है वैसे रखने वाला परमात्मा देखो चिंतन कीजिए कर्मों का न्यास कर्मों का त्याग परमात्मा के चरणों में बुद्धि में परमात्मा के प्रति परायणता और चित्त में मन में परमात्मा का अनन्य होना मैं परमात्मा का हूं परमात्मा हमारा है या भाव हमारे चित्त में आए माम ध्यात और मेरा ध्यान करे देखो ध्यान का जब भी विषय सामने आएगा तो ध्यान मन के माध्यम से होगा ध्याता ध्यान दे त्रिपुटी होना आवश्यक है चिंतन हम किसका करते हैं देखो एकांत में जब हम होते हैं तो हमारे मन में चिंतन की धारा किसकी चलती है या निरीक्षण करना चाहिए भगवान कहते हैं कर्मों का न्यास भी हमारे चरणों में ध्यान भी हमारा और पारायण भी मेरे और अनन्य भाव से जी देखो कई बार होता है कि चलो भाई अभी दूसरा कोई साधन नहीं है तो यहाँ रह जाते हैं यहाँ रहना हमारा उद्देश्य नहीं है अभी कोई सहारा नहीं है तो इनका सहारा हम ले लेते हैं ऐसे नहीं सदा सर्वदा के लिए उनके आश्रित हो जाएं। भगवान कहते हैं जो इस ढंग से जीवन व्यतीत करता है तेम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात उस मृत्यु संसार सागर से मैं उसका पार करने वाला हो जाता हूं अच्छा देखिए यहां सागरा शब्द जो है ना ये पंचमी का प्रयोग है आज मैं चिंतन कर रहा था और पंचमी का प्रयोग का अभिप्राय क्या है जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहां भी वृक्षात पंचमी का प्रयोग होगा तो जैसे वृक्ष से पंते यदि अलग हो जाते हैं तो दोबारा क्या वो पत्ते वृक्ष से लगते हैं नहीं लगते देखो पंचमी का जहां प्रयोग होता एक बार यदि डाल से पत्ता टूट गया तो फिर कभी दोबारा डाल में लगने वाला नहीं है वैसे ही भगवान की कृपा से एक बार यदि मृत्यु संसार सागर से हम पार हो गए तो दोबारा उसमें पड़ने वाले हम नहीं है एक बार कैसे भी भगवान की कृपा से करुणा से दया से ये काम बन जाए कि हम मृत्यु संसार सागर से पार हो जाएं कल मैंने निवेदन किया था तैर करके पार करना बहुत कठिन है किंतु यदि समुद्धरता मिल जाए पार करने वाला मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है फिर कोई ना तो अपने को परिश्रम है और नहीं अपने को कोई टेंशन है अब बैठ गए हैं नाव में तो अपने आप पार कर देंगे तेसाम अहम समुद्धरता तेसाम मने जो लोग अपने कर्मों का संन्यास हमारे चरणों में करते हैं वे लोग और जो हमारा चिंतन करते हैं वे लोग और जो हमारे अनन्न्य होकर जीते हैं वे लोग उन लोगों का समुद्र का जो मृत्यु संसार सागर है उससे पार मैं करता हूँ अहम शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो ये कहते हैं कि उसका समुद्र समुदारण करने वाला उसका रक्षक उसको पार करने वाला मैं हूँ अब जब भगवान जैसा नाविक किसी को मिल जाए तो फिर महाराज पार होने में कोई शंका है क्या और पंचमी का प्रयोग करके मानो यह बताना चाहते है यदि एक बार मैं पार कर देता हूं तो दोबारा मृत्यु संसार सागर में पड़ने वाला नहीं है मृत्यु माने मौत ही है जी और संसार का ही प्राय जो सरक रहा है जी ये संसार कैसा है सरकने वाला ये संसार जो भी आप देख रहे हैं जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है सब सरकने वाला है ये सरकता इतने धीरे धीरे है कि लगता नहीं है कि सरक रहा है देखो चाहे मकान हो चाहे दुकान हो चाहे व्यक्ति हो चाहे शरीर हो चाहे संपत्ति हो ये सब खिसकते हैं जी अब देखो नदी के किनारे यदि हम बैठ जाते हैं तो नदी के दोनों कूल एक जैसे होने के कारण दोनों किनारे एक जैसे होने के कारण लगता है कि वही जल था जो मैंने एक घंटे पहले देखा था मानो एक साल पहले यदि कोई ऋषि ऋषिकेश हरिद्वार गया हो और एक साल के बाद जाएगा तो वो गंगा जल मिलेगा जो उसने साल भर पहले देखा था लगता तो यही है कि वही ये गंगा जी है जो हम एक साल पहले नहा करके गए थे दर्शन करके गए थे किंतु एक साल के बाद आप गए तो वो गंगा जी नहीं होती है वो तो गंगा जल सागर की ओर सरक चुका होता है तो देखो जो सरक रहा है जी संसार का ही प्राय सरकने वाला और ये कहाँ सरकता है मृत्यु की ओर जी मृत्यु की ओर सरक रहा है जिसका जन्म हुआ है जन्म होते ही आज मैं पढ़ रहा था रात्रि में बैठ करके वसुदेव जी ने कंस को समझाया वो देखने लगे महर्षि का ग्रंथ भी निकला है हमारे तो वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि मृत्यु का जो जन्म होता है जन्म के दिन ही मृत्यु का जन्म हो जाता है याद रखिएगा जिस दिन शरीर का जन्म हुआ जन्म के साथ ही मौत का भी जन्म हो गया सात सात शरीर में मौत रहती है मृत्यु साथ ही रहती है देहेन न सह जायते शब्द का प्रयोग है वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि तू अपनी मौत को टालने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है कि इनको मार डाले हम तो जिस शरीर को तू अमर बनाना चाहता है लोगों को मार करके वो अमर बनने वाला नहीं है क्योंकि जिसके साथ मौत रह रही उसकी कब मौत हो जाए कुछ पता है क्या तो साथ में ही मौत रह रही है जैसे किसी के घर में सर्प रह रहा हो तो कब मौत हो जाए कुछ पता नहीं है इसलिए देखो मृत्यु शब्द का प्रयोग करते ही सर्प शब्द का प्रयोग करते ही व्यक्ति सजग हो जाता है सर्प का नाम लेते ही मौत की स्मृति आ जाती है हमारे एक महात्मा सुनाते थे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एक दिन बड़े गुस्सा नजर आए लखनलाल जी ने सोचा कि ये पाठ हमारा इन्होंने कैसे ले लिया और गुस्सा होकर के बोले लखन जी सायक मारा मैं बाली जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था लाओ हमारा धनुष बाण मैं उसी बाण से सुग्रीव का वध कर दूंगा लखनलाल सोचने लगे ये पाठ यहां कहां से आ गया दौड़ करके बाण लेकर के आए धनुष लेकर के आए बोले आज थोड़ी मारेंगे कल मारेंगे आप जरा सोचो कोई कहे हम तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है किंतु गाली हम कल देंगे तो ये गुस्सा सच्चा गुस्सा है कि झूठा है मामला जी झूठा ही मामला है अरे जिस समय व्यक्ति क्रोध में होता है उसी समय गाली देता है तो कहते हैं, आज हम बहुत नाराज हैं सुग्रीव के ऊपर लाओ बाण हमारा धनुष लाओ हम सुग्रीव का बध कर देंगे तो कहा महाराज ये शुभ काम में देरी किस बात की अभी कर दिया जाए बोले नहीं नहीं कल करेंगे लखनलाल जी सोचे कि मामला गड़बड़ है यदि अभी ये गरम है तो काम बना दिया जाए तो लखनलाल जी चल पड़े तो बुला दिया लखनलाल जी को बुलाकर राम ने कहा बोले मारना नहीं है क्या करना है बोले भय दिखाई लई आओह भय दिखाना और ऐसा भय दिखाना कि भाग न जाए क्योंकि भागने में नंबर वन है जी जीव को ज्यादा भय दिखा दिया जाए तो फिर पास ही नहीं आएगा तो और वो इतना भागेगा कि कहा भाग कर जाएगा कुछ पता नहीं बोले भय दिखाना और भय दिखा करके ऐसा भय दिखाना कि मेरे पास में आ जाए देखो मृत्यु आदि का जो भय दिखाया जाता है इसीलिए दिखाया जाता है कि व्यक्ति भगवान के पास में पहुंच जाए तो महात्मा सुनाते थे जब लखन जी गए तो देखो सदगुरुदेव का क्या कर्तव्य है यहाँ हमारे श्री हनुमत लाल जी महाराज गुरु के रूप में वहां विराजमान है जो महाराज देखा कि आ रहे हैं लखनलाल जी तो लखनलाल जी का बड़ा सम्मान करवाया तारा आदि को लेकर के पवन पुत्र ने अंगद आदि को ले जाने के बाद श्री हमारे हनुमत जी महाराज ने लखनलाल जी को बैठाल दिया जाकर के सुग्रीव के पर्यंक पर आप देखिएगा रामायण को बड़ा विलक्षण लगता है श्री हनुमत जी महाराज श्री लखनलाल जी को बैठालते हैं किसी सोने वाले व्यक्ति के पर्यंक पर जिसको नींद आ गई नींद और भोजन के कारण भोग के कारण सैया का संबंध नींद से भी है और भोग से भी है आलस्य प्रमाद से भी है और भोग लिप्सा से भी है वहां पर ऐसे व्यक्ति को बैठाल रहे हैं जो संकल्प लेकर के आया है कि मैं सोऊंगा ही नहीं ऐसे व्यक्ति को बैठाल रहे है तो अभिप्राय क्या है वो महात्मा कहते थे लखनलाल जी को श्री हनुमत जी महाराज ने इसलिए बैठाला कि कम से कम जैसे अपनी चारपाई पर किसी को सर्प के दर्शन हो जाएं, फिर वो उसमें सो सकेगा अरे चारपाई की तो बात छोड़ दीजिए अगर कमरे में कहीं सर्प नजर आ जाए जिस मकान में आप रह रहे हैं, वहां सर्प नजर आ जाए तो फिर नींद आएगी नहीं आएगी नींद भयभीत तो हो जाएंगे तो मानो गुरुदेव ने क्या किया शेषावतार श्री लखनलाल जी को पर्यंक पर इसलिए बैठा कि याद रखो केवल सोते मत रहो और भोग में ही मत लगे रहो मौत भी यहां रहती है देखो मृत्यु का स्मरण यदि आपके जीवन में बना रहे तो ये संसार कैसा है बोले मृत्यु संसार ये संसार में मृत्यु है क्योंकि जातस ही ध्रुवो मृत्युरु ध्रुवम जन्म मृतस्य जिसका जन्म हुआ है याद रखिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी धारा को प्रमाण यही जो फरासो झरा और जो बरासो बुताना जो महाराज फरेगा वो झरेगा जरूर जिसमें आग लगेगी वो आज नहीं तो कल बुझेगा जरूर वैसे ही जिसका जन्म होगा उसकी मौत जरूर होगी भगवान ने इस जगत को सागर की भी उपमा दे दी और मृत्यु की दा महाराज ये संसार कैसा है बोले मृत्यु रूप है और दूसरी ओर देखिए सागरा शब्द का प्रयोग है ये सागर है सागर का भी कल निवेदन ही मैंने किया था सागर माने जो गर के सहित है जी जहर के सहित है इसलिए इसको सागर की उपमा दी गई संसार को और बड़े बड़े महात्मा लोग अमलात्मा लोग कहते हैं ये संसार सागर है अगर ध्यान नहीं दोगे तो इसमें डूब जाओगे सागर की उपमा दी गई इसको तो देखो ये संसार सागर है भगवान कहते हैं इस सागर जैसे दुस्तर होता है ना सागर को पार करना कोई सरल नहीं है तो जैसे सागर को पार करना सरल नहीं है वैसे संसार में भी मृत्यु से पार जाना सरल नहीं है ये बच्चों का खेल नहीं है जी आप सोचो कि जैसे हंसी मजाक में महाराज आजकल सत्संग भी हंसी मजाक के लिए किए जाते हैं कि खूब विनोद करो खूब हंसो मन बहला करके चले आओ और मन बहलाने से संसार से पार चले जाएंगे ये आप मन में कभी मत सोचिएगा जैसे सागर दुस्तर है वैसे ये संसार भी दुस्तर है सागर को पार करना बहुत कठिन है अगर नाविक कुशल न हो और नाव सुव्यवस्थित ना हो दोनों बातें नाव भी सुव्यवस्थित हो और नाविक भी कुशल हो वही पार जा सकता है तो वह संसार में भी आपके जीवन में सजगता हो सावधानी हो और सच्चा सदगुरुदेव मिला हुआ हो तो भगवान कहते हैं ये काम हम स्वयं करेंगे तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात इस मृत्यु संसार सागर से पार करने का काम हम स्वयं करेंगे समुद्धरता कही प्राय सम्यक प्रकार से उद्धार एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही ये समुद्धरता मानो नाव में बैठाल करके कोई पार कर दे किंतु डरा कर पार करे नौका हिलती खूबो लगे अब डूबी अब डूबी अब गई तो जितनी देर नाव में बैठ करके वो जाएगा उतनी देर भयभीत होगा कि नहीं लगेगा अब प्राण गए अब प्राण गए देखो यदि नाविक सही नहीं होता तो महाराज बड़ी बेचैनी होती नाव में बैठने पर किन्तु ये समुदारता का अभिप्राय भगवान कहते हैं हमारी नाव में जो बैठ जाएगा याद रखेगा उसको फिर भय नहीं होगा अभिप्राय क्या उसको बेचैनी नहीं होगी उसको न डूबने का भय तो उस स्वरूप होगा जाएगा जीवन आनंद से निकल जाएगा भवामी नचिरात पार्थ मैयावेश चेत शाम ये पार्थ शब्द का प्रयोग किया है पार्थ माने जो प्रथा के पुत्र हैं मानो संबंध स्थापित कर दिया बुआ के हमारे लाड़े लाल हमारे भैया याद रखिये भवामी नचिरात पार्थ महाराज देरी लगने वाली नहीं है जी समय लगने वाला नहीं है जो हमारे में अपने चित्त को स्थापित कर देता है उसके लिए ये काम हम करते हैं देखो भगवान में स्थापना की बात कही गई अब देखो क्या क्या स्थापित करें भगवान में क्या क्या भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करें अपना मई एव मन आधस्व आधस्व का ही प्राय स्थापना ही है अपने मन को मई एवं माने मेरे में ही एव शब्द का प्रयोग है और हमारे मानर्षि ने तो मई बुद्धिम निवेशय में भी मई एव शब्द का ही प्रयोग किया है मेरे में ही मन को स्थापित करो और मेरे में ही बुद्धि को स्थापित करो अर्थात मेरे में ही मन रखो और मेरे में ही बुद्धि रखो अब भाई ये मनी जी कोई तो स्थूल पदार्थ तो है नहीं मानो ये हमारे पास में है स्थूल पदार्थ तो हम चाहे पुस्तक किस पेज में रख दें चाहे इसको उठाकर इस पेज में रख दें, दें। अथवा यहां से उठाकर यहां रख दें तो ये रखी जाएगी मनी राम जी कोई ऐसे स्थूल है क्या कि अपने मनी जी को कहे हे मनी जी तुम कृष्ण में स्थापित हो जाओ तो होने वाले हैं क्या मनी जी नहीं होंगे भगवान ने तो कह दिया कि मेरे में जो मन को आदर्श करे मेरे में बुद्धि लगाए तो पहले तुम मन के स्वरूप का मारा निरीक्षण करो मन है क्या किसका नाम मन है तो संकल्प विकल्पात्मक मना कोई स्थूल रूप नहीं है मन का संकल्प विकल्प करने का जो हमारा दंग है वो मन का स्वरूप है ये करें कि न करें अब देखो सब में संकल्प विकल्प लग जाता है तो संकल्प विकल्प का विषय भगवान बन जाए हमारे महाराज जी ने तो कहा मनी को यदि भगवान में समर्पित करना है तो उनके चिंतन में मन को लगा दो देखो जिसका चिंतन करोगे तदाकार मन बन जाता है अगर बेटे का चिंतन करो तो बेटे के आकार का बनेगा धन का चिंतन करो तो धनाकार बनेगा और इसलिए हमारे पुत्रदार धनार्थ धी शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत महापुराण में है तो अपनी बुद्धि को अपने मन को यदि आप परमात्मा में समर्पित करना चाहते हैं तो मन का चिंतन का विषय परमात्मा हो अगर संसार का चिंतन का विषय होगा तो मन परमात्मा में लगने वाला नहीं है अच्छा अभी चिंतन कीजिए आप किसका चिंतन करते हैं घर में बैठ करके हम तुम्हारे तो आज कई बार चिंतन करते हैं अगर थोड़े भी प्रमाद में फंस जाओ तो मणि जी ऐसी ऐसी बातों का चिंतन करते हैं जब कभी आपने कल्पना ने की सोचा भी ना हो मैं सोचता हूं ये विचार कहां से आया ऐसा विचार तो हमने कभी सोचा ही नहीं था तो बात यह है मणि जी का जो संकल्प विकल्प चौरासी लाख योनियों में रहा है उसी का अभ्यास तो है ही और यदि अभ्यास उनका उधर का है तो आप यदि अभ्यास नहीं बनाएंगे भगवान की ओर लगाने का तो सोचो मन कृष्णाकार बन जाए तो बनने वाला नहीं है इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है आप सावधान हो सावधानी का नाम ही साधना है जी सावधान रहे मन यदि हमारा कहीं दूसरी जगह जाने लगे हमारे को महात्मा जिनकी मैं सेवा में रहा बचपन में उमारा सुबह से लेकर वेदांति महात्मा सुबह से लेकर शाम तक पत्थर फोड़वाते थे अब महात्मा देखिए लीला उनकी अलोखी स्वयं पत्थर फोड़ते थे और दूसरे से भी पत्थर फोड़वाते थे और जो कोई आ जाए तो उसको उसी में लगा देते थे कई बार उनके साथ में अपने राम को पैदल यात्रा करने का अवसर मिला अब पैदल यात्रा करें हम दो ही होते थे अब वो तो एकदम बिल्कुल अवधूत जहां वो दोपहर में रुकें तो वहां मेरे से कहे तुम पत्थर उठा उठा के लाओ यहां बनाएंगे बैठने का स्थान तो हम कहते थे महाराज जी बहुत थके हैं और ये पत्थर हमसे तो उठेंगे नहीं और हमसे काम नहीं होगा तो डांटते थे तो मैं एक दिन बहुत डीट होकर के मैंने कहा महाराज जी यहां घंटा आध घंटा हम बैठेंगे उसके लिए इतना परिश्रम क्यों जरूरत ये क्यों यहां बनाना है तो हमको बड़े बड़े नाराज होकर के बोले मूर्खानंद ऐसी बोलते थे मूर्खानंद कहा कि मूर्खानंद तुम ये क्यों सोचते हो कि घंटे याद घंटे बैठना है दुनिया के जितने लोग आएंगे यहां से निकलेंगे वो बैठेंगे तो तुम ही तो बैठोगे तो अब हमको ये बात तो समझ में आती नहीं थी कि हम ही कैसे बैठेंगे भाई हम तो उनके साथ चले जाएंगे तो मैंने एक दिन बहुत परेशान होकर के काम ने कहा महाराज ये पत्थर तोड़ना हमसे नहीं बनता है ये काम नहीं होगा और वे फालतू में काम होता है तो उन्होंने बैठाल करके कहा का देख अगर तू अपने मन को किसी काम में नहीं लगाएगा तो ये मन तेरे को खा जाएगा ऐसी बोले बोले ये मन को कहीं ना कहीं लगा करके रखो हमने कहा महाराज ये मन का इस प्राय कहीं ना कहीं कैसे तो उन्होंने एक बात सुनाई बोले एक सज्जन को भूत की सिद्धि हो गई भूत सिद्ध हो गया उनको किंतु इस शर्त पर सिद्ध हुआ कि हमको काम बताओ अगर काम नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे अब महाराज वो सज्जन बार बार काम बता देते उनको ये करो ये करो ये करो अब कितने काम बताएंगे एक दिन परेशान हो गए कि वो काम पूछता रहे जो काम कहे वो मन महाराज भूत तुरंत करके ले आए अब जब भूत हर काम करके ले आए तो अब सोचे क्या करें तो सोचे नहीं काम बताएंगे तो खा जाएगा तो एक संत के पास गए उन्होंने कहा महाराज एक भूत हमारे पास में आ गया है और ये कहता काम बताओ काम बताओ कितना काम बताएं अगर नहीं काम होगा तो खा जाएगा तो महात्मा ने उनको कहा कि अपने घर के आंगन में एक लठिया गाड़ दो बांस गाड़ दो तो कहा इससे क्या होगा बोले मनी को उस भूत को कहो इसी लठिया में उतरे और चढ़े यही काम है उतरते रहो चढ़ते रहो उतरते रहो चढ़ते रहो और जब काम करवाना हो तो उसको बुलाकर लगा दिया करो फिर इसमें लगा दिया करो उतरने चढ़ने में तो हमने कहा महाराज जी हमको समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा मन भी एक भूत ही है अगर इसको काम नहीं बताओगे तो खा जाएगा इसको कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर लगा करके रखो आजकल बड़ी समस्या है जब लोग रिटायर्ड होने वाले होते हैं तो बड़ा टेंशन हो जाता है रिटायर्ड होकर हम करेंगे क्या सबसे बड़ा टेंशन उनको आजकल और हम बाहर जाते विदेशों में तो सबसे ज्यादा ये मामला है लोग रोते हैं हम कहते भगवान का भजन करो बोले जीवन में किया नहीं तो ये थोड़ी होने वाला है भाई जो किया बोले हमारा मन कितना पंद्रह मिनट बीस मिनट इधर लगेगा सत्संग है नहीं तो क्या करेंगे देखो बिना किए व्यक्ति को चैन नहीं है दुख है अशांति है क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है तो इस मन को यदि आप परमात्मा में लगा दो मई एवं मन आधस्व मन को परमात्मा जिसके कारण बेचैनी है जिसके कारण अशांति है जिसके कारण दुख है उस मन को ही समर्पित कर दो मन लगा समर्पित कर दो भगवान में अर्थात मन के चिंतन का विषय संकल्प विकल्प का विषय संसार ना हो परमात्मा हो देखो ध्यान दो संकल्प विकल्प का विषय कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है अगर चिंतन कहीं करना है तो भगवान ये सगुणोपासना की चर्चा चल रही है आप एकांत में बैठ करके मणि जी को लगा दो भगवान के चिंतन में आप चरणों से चिंतन प्रारंभ करो और मुखारविंद तक ले जाओ मुखारविंद के ले जाने के बाद पुनः चरणों तक ले करके आओ बस भगवान में इसको इधर से उधर घुमाओ देखना जीवन कितना रसीला बन जाएगा अच्छा ये भी ना हो सके तो जिन जिन लीलाओं को जिन जिन चिंतनों को आपने सुना है उन चिंतन को आप आंख बंद करके चिंतन करना प्रारंभ कर दो भगवान कैसे जन्म लेते हैं भगवान का अवतार कैसे होता है कैसे वो पहले आए देवकी के यहाँ और देवकी के यहा कैसे पहले प्रकट हुए बाद में वसुदेव के माध्यम से कैसे गोकुल में गए गोकुल में क्या क्या हुआ अमन का चिंतन में लगा दो दिन भर चिंतन करते रहो क्या जाता है और ये चिंतन आपके जीवन को ऐसा रसीला बना देगा हमारे महाराज जी तो कहते हैं चाहे कितना दुख हो आपको आंख बंद करो और सोचो देखो यमुना के किनारे खड़ा है सांवरा सलोना सरकार महाराज आधरों पर मंद मंद मुस्कान है ये मन को बना दीजिए तदाकार मन मन मुस्कान है घुंघराले बाल है बड़ी बड़ी आंखें और हमारी ओर मुस्करा मुस्करा करके देख रहा है अब जब या दीदार आप करने लगेंगे तो दुख रहेगा अशांति रहेगी नहीं रहेगी तो मन के चिंतन का विषय अभी हम लोग मन के चिंतन का विषय संसार को बना के रखें कौन हमारे बारे में क्या सोचता है बड़ी समस्या है आजकल तो ये लोग हमको क्या कहते हैं अरे क्या कहते हैं कहने दीजिए उनका काम है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो क्या कर रहे होंगे इस सब बेफालतू की बातों में मन को न लगा करके भगवान में समर्पित किया जाए मन भगवान कहते हैं मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेश मई एव मेरे में ही बुद्धि लगाओ अब बुद्धि का विषय विचार का विषय आ गया अब पहले संकल्प विकल्प का था अब निश्चयात्मिका जो है बुद्धि इस बुद्धि को भी भगवान में ही लगा दीजिए अब जब भगवान में बुद्धि लग गई विचार का विषय पहले चिंतन का विषय अब विचार का विषय आप विचार क्या करते हैं चिंतन की दिशा तो भगवान की हो गई विचार का विषय भी भगवान ही हो जाए अर्थात बुद्धि परमात्मा में लगा दो अमारे महर्षि कहते हैं चाकू ऐसे मारो पत्थर में कि चाकू ही टूट जाए चाकू की सत्ता ही नहीं रहेगी बुद्धि ऐसे प्रयोग करो चिंतन में कि बुद्धि की सत्ता ही समाप्त हो जाए जब बुद्धि की सत्ता ही नहीं रहेगी तो दुख कहां से आएगा तो मन को समर्पित करो परमात्मा के चरणों में और देखो जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम नहीं होगा हम कई बार चिंतन करते हैं भगवान की स्तुति आप ऊपर ऊपर से करो तो काम नहीं बनेगा उसके साथ मन तदाकार होना चाहिए तो भगवान सुनेंगे क्योंकि भगवान मन को चाहते हैं और हम मन को छोड़कर सब कुछ देना चाहते हैं मन हमारे पास बना रहे और कचड़ा आप ले लो ये काम नहीं बनेगा मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो जब मन को समर्पित किया जाएगा और मन ये चिंतन के माध्यम से ही होगा आप चिंतन का विषय विचार का विषय परमात्मा को बनाओ ये संसार को बनाने की जरूरत नहीं है एक महात्मा कहते थे कहते थे शमन जैसे कीचड़ में आप हाथ डालोगे तो गंदा होगा कि नहीं होगा और कीचड़ को छुओगे तब भी गंदा होगा कीचड़ में पत्थर भी डालोगे तब भी तुम्हारे ऊपर ही गंदगी आने वाली है वैसे ही संसार में मन को लगाओगे तब भी गंदगी आएगी इसका चिंतन करोगे तब भी गंदगी आएगी इसकी उपेक्षा में भी लगोगे वो भी करने की जरूरत नहीं है आप अपने मन को इधर लगा लो तो अपने आप दूसरा संबंध कट जाएगा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप लोग छूट जाएंगे हम तो कई बार चिंतन करते हैं पोथी लेकर के बैठे हो पढ़ने के लिए और गप मारने वाले लोग आ जाए हर ढंग के लोग आते और अपना मन यदि पोथी में लगा रहे तो गप मारने वाला थोड़ी देर के बाद भाग जाता है कहता चाचा फिर कल आएंगे हम क्योंकि उसको लगा कि जिसके लिए आए तो वो तो काम ही नहीं बन रहा है तो देखो ऐसा ही संसार है आप उसकी ओर ध्यान न दो तो अपने आप वो चला जाएगा इस संसार को पकड़ पकड़ कर रखते तो हम ही हैं इसके चक्कर में फंसने का काम हम ही करते दूसरा कोई नहीं करता है यदि अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा दे और देखो जहां मन होता है और बुद्धि होती है वहीं हम होते हैं कहोगे ये कैसे यही भगवान कहते निवश्यसी मई एव वो मेरे में ही निवास करता है मेरे में ही रहता है कारण क्या जहां मन होता है वहीं हम होते हैं देखो यहां कथा चल रही है और मनी जी घर चले गए या मनी जी दुकान में चले गए व्यापार में चले गए तो भले आपका शरीर यहां बैठा हुआ है कथा क्या हुई कुछ पता चलता है क्या बोला गया कुछ पता नहीं चलता है तो देखो ध्यान रखने की बात है कि मन जहां होता है वहीं हम होते हैं यदि मनी जी नहीं है तो नारायण मेरे शरीर भले ही आ बैठा हुआ हो हम यहां नहीं हैं जहां मन होता है वहीं हम होते हैं क्योंकि मन के साथ हमारा बहुत तादाद में है जहां मन चला जाता है कई बार हम चिंतन करते हैं बैठे बैठे जी शरीर यहां है और मनी जी वृंदावन चले गए अब मनी जी वृंदावन चले गए तो शरीर तो यही बैठा बना रहेगा और वृंदावन में क्या चिंतन हो चले गोपियों का जीवन आप देखिएगा गोपियां भले काम करती हैं, भले संसार में रहती किंतु तो मन का विषय उनके भगवान ही है आप कभी युगल गीत का चिंतन कीजिएगा श्रीमद भागवत महापुराण में भगवान जाते हैं गोचारण करने के लिए और व्रजांगनाए सब इकट्ठी हो करके दर्शन करती हैं वृंदावन में भगवान के कैसे भगवान है क्या कर रहे हैं तो देखो ये मन का स्वभाव है जहां मन होगा वहीं आप चले जाएंगे निवास आपका वहीं होगा जहां आपका मन होगा तो भगवान में यदि निवास करना है तो अपने मन को भगवान में लगाओ और भगवान में अपने आप आपका निवास बन जाएगा जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम नहीं होगा इसलिए हमारे यहां बल्लभ संप्रदाय में जो सेवा है पुष्टि सेवा उसमें मानसी सेवा है तनुजा सेवा है और वित्तजा सेवा है मानसी सेवा का ही प्राय मन से सेवा मन के द्वारा की गई सेवा तो जहां मन के द्वारा की गई सेवा है जहां मन होता है वहीं शरीर भी पहुंच जाता है धीरे धीरे जिसको हम चाहेंगे जिसका बार बार चिंतन करेंगे उसी से मिलने की इच्छा हो जाएंगी तो मानसी सेवा उसके बाद आई तनुजा सेवा शरीर से सेवा फिर वित्तजा सेवा जहां मन होता है वहीं तन जाता है और वही फिर धन लगना प्रारंभ हो जाता है धन का प्रयोग वही होता है जिससे हम प्रेम करते हैं धन वही लगाते हैं पैसा वही खर्चा करते हैं मानो फिर निवास हमारा वही हो जाता है भगवान के पास यदि हम रहना चाहते हैं भगवान के पास माने आनंद के पास जी याद रखिए कृष्ण माने आनंद आप देखेगा आज हम लोग मनाएंगे यहां कृष्ण जन्माष्टमी है जहां श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव होता है वहां लोग ये नहीं कहते कि कृष्ण का जन्म हुआ है लोग ये कहते आनंद का जन्म हुआ है सब लोग देखो नंद घर आनंद भयो यही तो बोलते हैं नंद घर कृष्ण भयो कोई नहीं बोलता जी नंद घर आनंद भयो क्योंकि आनंद का नाम ही कृष्ण है आप आनंद में निवास करेंगे आनंद स्वरूप आप स्वयं बन जाएंगे देखिए भागवत में भी नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनादाहता आनंद जाता मानो आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है तो देखो हमारा जीवन आनंद में बीते हमारा मन आनंद में रहे हमारी बुद्धि आनंद में रहे हमारा जीवन आनंद में बीत जाए आनंद में रहें इसके लिए पहले मन को आनंद में लगाओ जब मन को आनंद के चिंतन में लगाओगे देखो मन मनीराम जी मुख्य है जी बुद्धि लग जाएगी पहले मन लगाओ पहले तो अच्छा मन कैसे लगेगा इसलिए पहले कहा कि अपने कर्मों का संबंध भगवान से जोड़ो इसके पहले के जो श्लोक हैं वो ध्यान देने लायक है हम सोचें कर्म तो संसार का करें और मन भगवान में लग जाएगा तो लगने वाला नहीं है कोई स्थूल पदार्थ नहीं है तो पहले स्थूल शरीर का संबंध उस परमात्मा से करो अर्थात कर्म परमात्मा के लिए हो और परमात्मा के लिए कर्म हो परमात्मा ही हमारा अनन्न्य हो हम अन्य उसके बन जाएं अर्थात मेरी दृष्टि में दूसरा न कोई हो तब हमारा मन लगेगा आनंद के चिंतन में कृष्ण के चिंतन में भगवान तो हमारे आज आज्ञा देते हैं जी क्यों आज्ञा से काम तो बनेगा नहीं जब तक कृपा न हो भगवान ये कहते हैं मई एवं मन आदस्व मेरे में ही मन लगाए जी मेरे में मन स्थापित करे अभी स्थापना तो पहले कर्म के माध्यम से और बाद में मन के चिंतन के माध्यम से तो देखो नियम बनाए अपने जीवन का आज के बाद जो हम कर्म करेंगे वह कर्म कृष्ण के लिए कर्म कृष्ण के लिए मन कृष्ण के समर्पित कर्म इसलिए न्यास शब्द का ही प्रयोग किया गया है कर्म का संबंध हम कृष्ण के साथ जोड़ दें और मन का संबंध हम कृष्ण के साथ जोड़ दें बुद्धि का संबंध हम कृष्ण के साथ जोड़ दें ये देखो कर्म का संबंध स्थूल शरीर हो गया और चिंतन का संबंध यदि आया मन का चिंतन क्या करते हैं हम अब निरीक्षण करो हमारे महाराज जी तो कहते हैं आपके चिंतन का विषय क्या है आप किसका चिंतन करते हो बैठ करके पत्नी का चिंतन करते हो कि परिवार का चिंतन करते हो कि धन का चिंतन करते हो कई लोगों को महाराज हम देखते हैं कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता हमारा हम पूछते हैं करते क्या हो एक सज्जन हमको मिले राजस्थान में बोले महाराज बहुत प्रयास करते हैं किंतु मन नहीं लगता भगवान के चिंतन में तो हमने कहा अपनी पूरी दिनचर्या बताओ क्या करते हो तो उन्होंने कहा इससे क्या मतलब है हमने कहा दिनचर्या से ही मन का संबंध है उन्होंने कहा सुबह से चालू किया बताया बोले सुबह सो कर के जगता हूं तो जगते ही बिना मंजन किए रूपया गिरने का काम करता हूं दो घंटे बैठ करके रूपया के बंडल बनाता हूं हमने कहा उसके बाद उसके बाद बोले स्नान आदि करता हूं और भोजन करता हूं उसके बाद चला जाता हूं दुकान में उनकी जो है दुकान गल्ले की दुकान जो रोज की आवश्यकता है मसाला मिर्च की दुकान बहुत बड़ा व्यापार तो कहा शाम तक मैं रहता हूं वहां 10 बजे रात्रि तक दुकान में बैठा रहता हूं 10 बजे रात्रि में सब सामान रुपया बटोर कर ले आता हूं और घर में बोरा रख देता हूं सुबह बंडल बनाता हूं तो हमने कहा श्रीमान जी 24 घंटे में भगवान की मन लगाने के लिए कितने मिनट दिए बोले ये तो नहीं देते तो हमने कहा जब मन चाहते नहीं केवल वाणी से बोलते हो मन नहीं लगता है अब देखो कई लोग कहते महाराज मन नहीं लगता भगवान में लगाया कब तुमने लगाने का प्रयास किया ही नहीं अच्छा दूसरी बात जब लगाने का प्रयास करोगे तो मन थोड़े दिन तो इधर उधर भागेगा क्योंकि जहां उसकी प्रियता होती है वहां भागता है अब हमारी प्रियता परमात्मा में है नहीं तो प्रियता बढ़े उसके लिए कर्म आदि का संन्यासो अन्य भाव से चिंतन करें जब ये करेंगे तो भगवान में ही निवास होगा अत ऊर्धम न इसमें संशय नहीं है याद रखिएगा संशय विपरीय बिल्कुल नहीं है इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए ये विधा हमारे जीवन में हो ये प्रार्थना हम अपने आराध्य के पावन चरणों में करते हैं हमारी मति रति गति उनके पावन पवित्र चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार विंदो में समर्पित बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सद भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिओम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम आज 4 सितंबर मंगलवार कृष्ण जन्म की सबको बधाई अब शांति पाठ होगा ओम हरिओम ओ पूछते ूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाते शांति हरिगु नम हरि ओम